नमस्कार दोस्तों मैं हूं हूँ रॉय और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबनी 90.4 एफएम फोर गुनगुनाते रहिए सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए खुश रहिए नमस्कार आप सुन रहे रेडीमोथ वन नाइन्टी पॉइंट करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते विद्यार्थी मित्रों कि हम लोग इस कार्यक्रम में कुछ खास स्पेशलिस्ट को बुलाते हैं और उनसे बातें करते हैं किसी पर्टिकुलर ट्रेड के बारे में हम लोग बातें करते हैं ताकि आप सभी विद्यार्थी मित्र जब इस कार्यक्रम को सुने तो उस के बारे में आपको पूरा पता चले और किस तरह से आप उसमें एक्सेल कर सकते हैं अच्छा बन सकते हैं उसके बारे में हम बताते रहते हैं तो आज के इस करियर ऑप्शन कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे बीच में शिकर डिस्ट्रिक्ट के ही हमारे खास मान राजीव कुमार जी हैं उनसे बातें करेंगे तो आप सभी की तरफ से राजीव जी का बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद। कैसे हैं आप राजीव जी? बिल्कुल बढ़िया। और मैं चाहूंगा कि हमारे सभी श्रोताओं को खास विद्यार्थी मित्र आपको सुन रहे हैं और उन सभी के लिए आपका परिचय हो जाए <laughs> सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने बुलाया हमें <laughs> और हमारे सभी श्रोताओं को स्पेशली विद्यार्थियों को बहुत बहुत ये रेडियो मधुबन सुनने के लिए धन्यवाद इससे अगर अगर आपकी जिंदगी बदलती है तो तो उसके लिए अगर खुद के बारे में बात और तो एक ज्वाइंट फैमिली में मेरी परवरिश हुई है अच्छा हमारी दस बारह लोग मेरे दादाजी दादी जी और जो संस्कार मिले हैं तो मतलब ग्रांड पेरेंट्स से बहुत अच्छे संस्कार मेरे मुझे स्पिरिचुअलिटी uh, के कह या वो उस तरह के मिले थे आ, मेरे पिताजी अध्यापक हैं तो वो घर में माहौल पढ़ाई का और इस चीज़ को पहले, से, था। पहले से ही था <laughs> आ, हम दो भाई हैं पिताजी माताजी और बाकी के मेरे जो चाचा जी और सब हैं तो एक ज्वाइंट फैमिली में जिस तरह का एक माहौल होता है बट उसमें जैसे अपने भारत में अगर बात करें तो एक पेरेंटिंग की बात करें हा, तो हा, मतलब हमेशा पढ़ाई को ले स्टडी को ले उसको बहुत ज़्यादा बच्चों को किया जाता है वो सेम हमारे भी घर में वो ही था लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए तो जिस तरह से देखा कि पढ़ाई के अलावा जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी आज जैसे मैं आज जब वहाँ हूँ तो काफ़ी कुछ मेरे को अवेयरनेस आया है कि विद्यार्थियों को बचपन से ना केवल पढ़ाई या उसको लेकर के नहीं करना चाहिए उनको एक अगर थ्री डिग्री उनका डेवलपमेंट करना है तो उनको हर एक्टिविटी में ओपन और उनको एक एन्वायरमेंट देना चाहिए क्योंकि हर एक में हमारे में हर एक जो सोल है या एक जो बच्चा है बच्ची है उसमें खुद की एक यूनिक क्वालिटी होती है हम्म हम्म हम्म अगर आप आ, वो कहते हैं ना मगरमच्छ की कैपेबिलिटी पहाड़ पे चढ़ने से ना पेंगे और चिड़िया की कैपेबिलिटी समुद्र में तैरने से ना पेंगे तो तो वो दोनों फेल हो जाएंगे वहां पे, <laughs> लता मंगेशकर को अगर क्रीज पे क्रिकेट पर उतार देंगे तो वह फेल है सी इज नॉट ए फेलियो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया राजीव कुमार जी मुझे लगता है कि हमारे विद्यार्थी मित्रों को इस बात को ज़रूर अपने जहन में उतार लेना चाहिए कि आपकी क्वालिटी क्या है आप किस विषय को लेकर आप कुछ बनना चाहते हैं तो वो विषय आपका रुचि का हो आपका दिल का हो आप उसमें बहुत ही अच्छा कर पाते हो तो वो चीज़ें जो है होनी चाहिए राजीव जी एक और बात पूछना चाहूँगा आपकी अपनी पढ़ाई के बारे में बताइए थोड़ा सा <laughs> हाँ हा, तो, तो मैंने जैसे आपको बताया कि एक ग्रामीण परिवेश से होने के कारण और पिताजी और मेरे चाचा जी सभी अध्यापक हैं है। और मेरे दादाजी थे वो अपने टाइम में उस मतलब रेलवे में सर्विस करते थे बट उस समय वो अपने मतलब उस समय वो अकेले पढ़े हुए थे तो उनको पढ़ाई का एक महत्व था तो वो हमको बहुत इनकरेज करते थे कि एक स्टडी का क्या महत्व है तो मेरे खैर प्राइमरी एजुकेशन तो वहीं ग्रामीण परिवेश में हुई बट थ्रू आउट मैं आपको बताऊं वहाँ से लेके आज तक उसके बाद में मैं हायर एजुकेशन के लिए बॉम्बे गया आईआईटी में, में मेरा सिलेक्शन हुआ और बोर्ड में थे तो मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल में ट्वेंटी फिफ्थ रैंक था मेरा बोर्ड में अच्छा तो ये सब मुझे सही बताएं तो पता नहीं है कि कैसे मतलब क्या क्योंकि वो जस्ट एक परिवेश और स्टडी को आगे क्या करना है करियर वाइज भी हमको पता नहीं है गाइड के आगे अच्छा इसके बाद में क्या करना आया हाँ। तो वो हाँ इसमें करना है फिर रिसर्च के लिए मैं जर्मनी गया ये सब आ, सब चीज़ें हुई लेकिन उसमें अगर आप बोलें कि एक स... गाइडेंस की जिसकी बात करें तो वो आज के विद्यार्थियों को बहुत ज़रूरत है कि प्रॉपर इस फील्ड में है तो ये है इस फील्ड में है तो जहाँ तक मैंने अभी तक देखा है क्योंकि मैं काउंसलिंग के भी मेरे जब मैं पहले टीचिंग के फील्ड में भी रहा हूँ तो विद्यार्थियों को जस्ट घर वालों ने कहा है या लोग ऐसा कर रहे हैं ऐसा करके वो पाथ को चूज करते हैं तीन नहीं। नहीं। चार साल बाद में होता है तो मेरे साथ भी शुरू में ऐसा ही हुआ था तो यही कि एजुकेशन मेरा प्राइमरी एजुकेशन वही हुआ फिर बाद में तो आगे आई आई बॉम्बे में हुआ फिर वहाँ से मैं जर्मनी कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी में वहाँ पेड़ना चाहूं। तो चाहूंगा रोल इसमें मतलब दादी जी ने मेरे को बहुत स्पिरिचुअली ये चीजें उनसे इन्फ्लुस्ड हुआ एनहांस किया उन्होंने मुझे मेरे बचपन से ही सब तो मैंने मैंने मैंने क्लास तक तक आते-आते आते-आते गीता और आते आते, बाइबल पूरा तो तो तो रीड करता था मुझे मीनिंग नहीं पता होता था तो वो प्रोनाशन भी कैसे करना है? तो वो मुझे उनका प्रोनाशिएसन कैसे करते हैं ऐसे करते करते गीता पढ़ा तो बड़ा अच्छा उनके मीनिंग और इट्स वेरी मॉवल्स जो भी स्कलब्सर अपन कहेंगे तो उसमें गीता जो शास्त्र है रियली किसी के जीवन में उतारा जाए तो बहुत अच्छा है बाइबिल मैंने फिर ऐसे ही उस समय था क्रिश्चियनिटी का सॉरी मैं कुरान पढ़ नहीं पाया बट उसके कुछ आए मैंने बाद में पढ़ी बट ये दो शास्त्र मैंने नाइन्थ तक पढ़ लिए थे नहीं, नहीं, नहीं। तो उनका एक जो इन्फ्लुएंस कह लो या एक भक्ति वाले संस्कार थे मेरे पिताजी मुझे बोला करते थे कि एक स्टूडेंट को है ना इतना ज्यादा टाइम भक्ति में नहीं देना चाहिए <laughs> तो मैं जैसे कॉम्पिटिशन की तैयारी के लिए गया वहाँ पे भी तो काफी टाइम उसमें बिताता था शायद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो एक अध्यात्म और ये जो उस समय था ज्यादा मुझे जानकारियां नहीं होती थी बट वो एक क्वेश्चन मेरे को स्ट्राइक था मैं आपको जैसे राजस्थान में सीकर जयपुर वाला है वहां पे बालाजी को हनुमान जी को मानते हैं मैं कंपटीशन के लिए तैयारी के लिए कोटा गया वहां पे गणेश जी को मानते तो ये पहला मेरे को मैं आपको क्वेश्चन स्ट्राइक हुआ था कि वहां पे उनको ज्यादा महत्व देते हैं यहां उनको ज्यादा महत्व देते न, न, तो ये तो एक खैर अलग पार्ट में मेरा पाथ में चला गया लेकिन आ, वो एक स्पिरिचुअली इन्फ्लुएंस जो था शायद उसकी वजह से वो बहुत सहज होता गया मैं आपको बताऊं क्योंकि मैंने आ, ऐसे कहा कि मेरे मामा जी थे जैसे आ, मामा जी ने कहा कि ओके मेडिकल के फील्ड में जाना है तो ट्वेल्थ में मैं था तो मेडिकल की तैयारी किया अच्छा तो मेडिकल में मेरा हो गया वेटनरी में हुआ बट वो था कि शायद आपका फील्ड नहीं होता है तो आपको पता ही नहीं होता है, नहीं है कि उसमें जाना है कि नहीं जाना छोड़ दिया फिर इंजीनियरिंग के लिए किया तो इंजीनियरिंग में हो गया फिर ऐसे ही करते करते मतलब सही बताएं तो कोई एक गाइडेंस नहीं था बट हाँ जिस फील्ड में पैर रखा उसमें टॉप थ्री टॉप फाइव में रहे हैं हमेशा आज तक मैंने थ्रू आउट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ाई किया है विद फैलोशिप तो उसमें यही है क्या परमात्मा की कृपा रही हो या क्या जाता चलिए बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया अपने पढ़ाई के बारे में और आशा करता हूँ हमारे विद्यार्थी मित्रों को शायद सवाल उठ रहा होगा कि किस तरह से ऐसे आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रैंक में रहे हमेशा और गवर्नमेंट कॉलेज में आपको एडमिशन मिलता गया आजकल गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है बच्चों के लिए आ, इस विषय को हम लोग आगे बाद में चर्चा करेंगे लेकिन अभी मैं चाहूँगा अगर कोई विद्यार्थी अपना इंजीनियरिंग में एक्सेल करना चाहते हैं किसी भी फील्ड में तीनों स्ट्रीम में से किसी में तो उसके अंदर किस तरह की क्वालिटी होनी चाहिए सोच होनी चाहिए जैसे आपने कहा कि मुझे एक्सल करना है और मुझे फर्स्ट में ही आना है तो आप उसको कर लिया तो वो अभी नए जो अभी सोच रहा है कि मुझे इंजीनियरिंग में अच्छा करना है तो ऐसे विद्यार्थी के लिए आप क्या गाइड करेंगे क्या बताएंगे बहुत अच्छा सवाल किया आपने। पहली बात तो कि मुझे एक्सेल करना है टॉप में आना है तो आई थिंक हम है ना वो रैंक कॉन्शियस हो जाएंगे तो जो बात या जो नॉलेज हम गेन करना चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा अगर मैं मेरी बात करूं तो वो मुझे बाद में पता चला कि ये मैंने कर लिया अच्छा, अच्छा। मेरा टारगेट कभी नहीं रहा था हाँ, हाँ, हाँ, हा। नंबर वन नंबर टू एग्जाम होने के बाद में मुझे मेरे कम्पिटिटर्स का पता चलता था मेरे दोस्तों का कि उनका मुझसे कंपटीशन था आहा, जबकि आहा, सही बताऊं तो मुझे तो ऐसे लगता था कि मैं कहाँ हूँ ठीक है मैं इतना है कि जो एक कर्मण्यवा दिखा रस्ते माँ फलेसु कदाचन कर्म करते जाओ फल की चिंता मत करो हुँ, वो हुँ, एक मन में था कि जी ठीक है हमको ये सिलेबस है ये पढ़ना है ये काम करना है उसमें हम हमारा हंड्रेड परसेंट देवें एक मैं हमेशा चीज़ विद्यार्थियों को बोलना चाहता हूँ कि कभी भी कोई चमत्कार हो जाएगा इसकी कभी भी कल्पना मत कीजिए कि कोई चमत्कार हो जाएगा हमको हमारी मेहनत का ही फल मिलता है नंबर वन नंबर टू कि ये जो आप अगर एक्सेल में आना है या टॉप फाइव टॉप थ्री में आना है उसके बजाय जो हमको जो जिस समय जो काम करना है हुँ, हुँ, उसमें अगर हमारा कॉन्सेंट्रेशन सबसे बड़ी चीज़ है तो ध्यान आयाग्र की बात चीज है क्योंकि आप स्कूल कॉलेजों में भी देखेंगे कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन लेकिन कंसंट्रेशन का मतलब नहीं पता है नहीं। वो बहुत जरूरी है क्योंकि दुनिया में आज के टाइम है ना भटकाने वाली चीजें बहुत है अब देखेंगे तो तो उस भटकाव से खुद को बचा करके कैसे उसमें क्योंकि आज तो देखो सोशल मीडिया इतना आ गया बहुत है बहुत ज़्यादा है और अब उसके दोनों पहलू हैं आप उसको एज ए अपनी स्टडी के बेनिफिट के लिए भी यूज में ले सकते, सकते हो क्योंकि हमारे टाइम में इतना यूट्यूब जो लेक्स लेक्चर इतना सब कुछ नहीं था बट उसको अगर आप पॉजिटिवली लो क्योंकि एक कोई बाहर में कोई फॉरन में प्रोफेसर बैठा हुआ है वो कोई टॉपिक समझा रहा है वो आपके पास में थाउजेंड ऑफ थाउजेंड उसके हैं तो आप उसको पढ़ सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट घर में बैठे you know, you know, हुए कर कर तो स्पेंड करते हैं मतलब घर में आठ घंटे सोएंगे खाना खाएंगे खेलने जाएंगे जो भी है मतलब मैक्सिमम टाइम स्कूल में स्पेंड स्कूल या कॉलेज में स्पेंड करते हो उसको आपको कैसे मैनेज करना है ये बहुत ज़रूरी है लाइब्रेरी या कुछ भी इस तरह की संस्था है अपना टाइम टेबल बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि कहते हैं ना टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं हम क्योंकि टाइम किसी के पास नहीं है वही चौबीस घंटे हैं लेकिन प्रायोरिटी वाइज हमारी उस समय जिस समय मुझे जो टास्क मिला है उस समय मेरी क्या प्रायोरिटी है मुझे किस ज़्यादा टाइम देना चाहिए वो तो जरूर आ, अगर इस तरह से हमारा व्यू रहेगा इस तरह से हमारी ये चीजें रहेंगी तो मुझे लगता है कि अवश्य ही उस चीज में नॉट ओनली इंजीनियरिंग कोई भी, भी, भी, भी फील्ड को हाँ, कोई भी दुनिया में कोई भी फील्ड है किसी में भी अध्ययन करना है हमको हमारा पोटेंशियल मालूम होना चाहिए कि मैं किस फील्ड में अच्छा कर सकता हूँ साहित्य में लिटरेचर में आर्ट्स में कॉमर्स में साइंस में बेसिक जो बेसिक साइंस में इंजीनियरिंग में मेडिकल में मेरा फील्ड किस में है मैं किस में एक्सल हूँ ये पता करने की ज़्यादा ज़रूरत है रेदर टू यू नो एक आ, फॉलो करने की कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है इसमें ज्यादा इंटरेस्ट रहा था तो मैं पढ़ता था लेकिन मैं मेरे फ्री टाइम में क्वांटम और उसके सम निकालता रहता था वो मुझे आज याद आता है कि उस समय अगर ये चीज कोई क्योंकि हमें गाइड करने वाला है आज तो क्या है तो आज आ, तो करियर काउंसलर्स होते हैं आपको बहुत सारे फील्ड बहुत सारे पता भी पड़ रहे हैं लोगों आप पूछ सकते हो ऐसा है तो उसको हम करें कि मैं मेरी खुद का पोटेंशियल जो अंतर में जा करके कि आ, मैं मेरा किस चीज़ में आ, स्किल डेवलपमेंट मेरा क्या चीज़ में मैं अच्छा द बेस्ट दे सकता हूं मेरा वो तो ज़्यादा बेटर तो ऐसा करेंगे तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा सफल हो पाएंगे अपने करियर में राजीव जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया आशा करता हूँ हमारे विद्यार्थी मित्र अगर सुन रहे हैं इस वक्त तो मैं चाहूँगा कि रैदर देन आप परसेंटेज या फिर रैंकिंग के ऊपर ध्यान दें उससे अच्छा है कि आप उस पढ़ाई पे ध्यान दें जो पढ़ना है आपको जिस फील्ड में आपको आगे बढ़ना है ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर निकल के आए राजीव जी ने जब बताया और पूरी तरह से आप अगर उसको काम करते हैं मना उस पर आप कॉन्सेंट्रेट करते हैं एक कॉन्सेंट्रेशन की बात आ गई जहाँ एकाग्र होकर एकाग्रचित होकर आप पढ़ाई करें और उन चीज़ों को परिणाम के बारे में मत सोचिए आप कर्म करते जाइए फल की इच्छा ना करें जो गीता का शब्द है उन्होंने बताया और ये सारी चीज़ें जो हैं हमें बहुत ही अच्छा हमारे लाइफ को हमारे जीवन को सुंदर बनाएगा ना कि सिर्फ टॉप के लिए लेकिन हमारे लाइफ के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये चीज़ें तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए फिर से राजीव जी से मैं जोड़ना चाहूँगा लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे हैं रेडियो मध वन नाइन्टी सुनते रहो मस्क रहो नमस्कार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इसी कार्यक्रम में और बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं राजीव कुमार जी हमारे साथ हैं और शिकर ज़िले से बिलोंग करते हैं अभी वर्तमान में मैंगलोर में एज ए कोर इंजीनियर वो अपना काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं क्योंकि इन्होंने अपने लाइफ में अपने पढ़ाई के समय में जैसे अभी आप लोग दसवीं बारहवीं में या फिर कुछ डिग्री हासिल करने के लिए पढ़ाई कर रहे हो ऐसे समय में इन्होंने राज्यों का अभ्यास किया अप्लीकेशन किया उसको अपने लाइफ में और उन्होंने उन चीज़ों को अध्यात्म को पढ़ाई के साथ साथ अपने जीवन में यूज़ करते हुए आगे बढ़ाएँ तो मुझे लगता है कि कभी कभी मैं अपने विद्यार्थी जीवन में कोई अगर मुझे बोलता था कि आज शाम को भजन है शुक्रवार का दिन आप आइए तो मैं बोलता था अरे यार भजन भजन मेरा अभी पढ़ाई का टाइम है वो बाद का टाइम है तो ऐसा मैं सोच रहा था लेकिन अभी राजीव जी को सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि वो पढ़ाई के साथ साथ कितने अच्छी तरह से बचपन में ही सातवीं आठवीं नौवीं में वो क्लास पढ़ाई करते हुए भागवत गीता का उन्होंने किया तो मुझे लगता है कि अगर मुझे वो ऐसे समय में और फिर उसके बाद भी वो कह रहे थे कि भाई मुझे कोई ख़ास पढ़ाई के दौरान जो गाइडलाइन चाहिए था वो नहीं मिला लेकिन उनके पास आध्यात्मिक बूस्टर था जिसकी वजह से वो कहीं भी चले गए वहाँ उनको नंबर आगे ही मिला और मुझे लगता है कि अगर आप कन्फ्यूज़ हैं कि किस फील्ड में जाना है क्या सोचना है तो ऐसे समय में मुझे लगता है कि ये अध्यात्म जो है बूस्टर का काम करेगा हम राजीव जी से सुनेंगे आगे तो आप सभी की तरफ से फिर से राजीव जी का बहुत बहुत स्वागत धन्यवाद आ, बिल्कुल सही कहा आपने आ, कि एक अध्यात्म और हमारी नॉर्मल लाइफ और स्टूडेंट लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ ये सब कुछ और सफलता जिसमें प्राप्त करनी है ये कोई अलग अलग फेज नहीं है नहीं, ये सारे नहीं, नहीं। बहुत सारे पैरेलल चलने वाली चीज़ें हैं कि आ, मुझे भी मेरे दोस्त अगर आपको मैं कहूँ तो मैं आध्यात्मिकता बहुत एक एक इन्फ्लुंस था मतलब लिटरेचर पढ़ना अलग अलग लोगों के क्या मत हैं किसके ऊपर वो पढ़ता था मैं Uh, फिर मैंने राजयोगा अभ्यास करना सीखा तो उससे जो uh, आपको बताएं अगर मैंने जब पहली बार सुना तो देखा तो मुझे ऐसे लगा कि या ये शायद कुछ मिसिंग डिमेंशन था या क्या था उसकी वजह से कह लो या मतलब मुझे एक एक जो पास्ट में लाइफ मेरी स्टूडेंट लाइफ जो बीत चुकी थी उसमें मुझे एक लेक लकुना फील हुआ कि शायद मुझे उस समय मिल चुका होता तो मैं शायद बहुत कुछ और अचीव कर सकता हाँ। था तो मैंने मेरे दोस्तों को बताना शुरू कर दिया अच्छा कि आइए जाइए मेरे टीचर्स को भी मैंने बताना शुरू किया कि ये ऐसे ऐसे है थोड़ा जाइए तो उन्होंने कहा ये अभी तुम्हारे तुम अभी छोटे बच्चे हो ये तुम्हारे लिए नहीं है ये तो बड़े हो जाओ तुम रिटायरमेंट के बाद में तुम जाना तो थोड़ा मुझे ऐसे लगता था कि ये मुझे हेल्प मतलब एक एक इंटरेस्ट था मेरा कि साइड में हुँ, जो भी है मेरे को तो उसमें अध्ययन में भी उसमें काफ़ी मुझे योगदान कह लो या उसका बेनिफिट मुझे मिल रहा था तो अ, मेरा संदेश यही है क्योंकि मैं भी जैसे आपके जो हमारे श्रोतागण जो विद्यार्थीगण हैं उन्हीं में से एक हूँ मैं कोई अलग नहीं हूँ लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि एक जितनी आध्यात्मिकता कह लो या हमारी जितनी भी ये चीज़ें हैं इनके लिए कोई एक उम्र मायने नहीं रखती है <clears throat> जब हमको आत्मदर्शन हुआ या हमारी एक एक जागरूकता कह लो या अवेयरनेस आई जिस चीज़ के बारे में अगर मैं आज आपसे बात करता हूँ और आज अगर आप थोड़ी देर खुद के साथ में बैठकर के बातचीत करना शुरू करें हु हु. तो खुद से बात करना एक बहुत ज़रूरी है विशेषकर से मैं विद्यार्थियों को चाहे वो किसी भी फेज में है स्टूडेंट लाइफ के चाहे लोअर टू हायर एजुकेशन में खुद के साथ बातचीत करना मिस नहीं कीजिए ओह हो दिन में कम से कम एक बार खुद के साथ बैठ के थोड़ा बातचीत कीजिए क्योंकि विवेकानंद जी ने कहा है कि अगर आप दिन में खुद के साथ बातें नहीं करते हैं तो आप दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ जो एक इंसान है उससे आप अपनी मुलाकात का मौका खो देंगे <laughs> क्या बात है? तो ये बहुत जरूरी है क्योंकि उससे है ना आपको एक सेल्फ अवेयरनेस आता है आप किस पात की ओर बढ़ रहे हैं या आपको कहाँ जाना है ये बहुत उससे अवेयरनेस आता है आपको या आपकी होने की जो एग्जिस्टेंस है आपका उसके बारे में आपको पता चलता है कि हु आर यू एक तरह से और आपको किस फील्ड में क्योंकि देखिए मैं आपको बताऊं करियर और मनी मेकिंग या क्या किस फील्ड में बिज़नेस करना है आगे जाके देखो स्टूडेंट लाइफ स्टूडेंट है ना वो सारी विंग है उसमें सारे वो वैज्ञानिक भी हो सकता है आगे जाके वो एक आगे जाके बिजनेसमैन भी बन सकता है स्टूडेंट है वो आगे जा कोई इंजीनियर भी बन सकता है साइंटिस्ट भी बन सकता है तो मतलब उस वहाँ पर सारे पोटेंशियल भरे पड़े हैं आगे जा क्या बनोगे लेकिन उसके पहले आप क्या हो खुद के बारे में एक अवेयरनेस वो लेकर के अगर हम बातचीत करें तो खुद के बारे में एक अवेयरनेस आएगा कि मैं मुझे आगे जाके किस फील्ड की तरफ बढ़ना है तो ये जो आगे जो होने वाली चीज़ें हैं हु वो एक रिजल्ट है बस सही बात है क्योंकि उसके लिए मैंने जितना भी देखा है कि आपको मैं बताऊं अगर मेरे जो भी सहपाठी थे उनको हमेशा वो ये सोचते थे कि मुझे आगे जाके ये बनना है मुझे इस इतना तो इस तरह से कमाना है मुझे इतना पैसा कमाना है मैं आपको एक चीज़ यहां पे जोड़ना चाहूँगा कि जो ये पैसा या जो भी चीज़ है वो लाइफ की जो हमारी जर्नी है उसमें जैसे गाड़ी में फ्यूल होता है उस उतना ही जरूरी है जरूरी है ज़रूरी ज़रूर है क्योंकि गाड़ी चलाने के लिए आपको पेट्रोल की ज़रूरत होती है लेकिन आप गाड़ी इसलिए नहीं चलाते हो कि पेट्रोल को कलेक्ट कर कर सको आप गाड़ी चलाते हो डेस्टिनेशन में जाने के लिए तो आपके पास उतना फ्यूल होना ज़रूरी है ये अगर ये जो सोच है ये अगर हमारे एक जो जितने भी अगर जितना बचपन से ही खुद के अंदर में आ जाए तो आज अगर हमारे जितने भी आ, पुराने जितने भी महान विभूतियां हुई हैं हिस्ट्री में वर्ल्ड वाइड किसी को भी उठा के देख लीजिए उनके बचपन को एक चीज़ देखिए उनके बचपन में एक चीज़ कॉमन मिलेगी उन्होंने अपने खुद के रूल बहुत जल्दी सेट कर लिए थे अपनी स्कूल लाइफ के दौरान ही उन्होंने अपनी लाइफ के रूल सेट कर लिए थे आप किसी भी महान विभूति को उठा के देखेंगे क्योंकि जो महान होते हैं वो आगे जाके महान नहीं बनते हैं आपके अंदर में वो अवेयरनेस आप जिस दिन से क्रिएट करते हो देखिए विवेकानंद जी थे वो नौ साल की उम्र तक तो नरेंद्र ही थे नौ साल की उम्र में उनको अवेयरनेस आया तो वो स्वामी विवेकानंद बने <laughs> गांधी जी जो थे बापूजी जिसको विश्व बापूजी कहते हैं वो पच्चीस साल की उम्र तक तो एक मोहनदास करमचंद गांधी थे <laughs> एक लॉयर थे एडवोकेट थे साठ साल की उम्र तो से पहले मदर टेरेसा इसी वजह जस्ट नन एक चर्च में काम करना साठ साल की उम्र में तो ये मैं जस्ट उम्र का तकाजा इसलिए दे रहा हूं कि इन चीजों को जिस दिन से हम बैठ करके खुद के साथ में थोड़ा स्व-वार्ता स्ववार्तालाप खुद के साथ में कि मैं कहाँ जा रहा हूँ या मुझे क्या लाइफ में अचीव करना है नहीं, नहीं, नहीं। अगर आ, बच्चों के पेरेंट्स भी अगर इस चीज़ को समझ सके तो ये बहुत ही मतलब एक सोने पे सुहागा जैसा हो जाएगा उनको प्रेशराइज़ नहीं करके कोई भी चीज़ में बट हाँ एक ज़रूर है कि उनका एक सबसे बड़ा इसमें योगदान ये हो सकता है कि वो बच्चों को एक चैनलाइज एक चैनल प्रदान कर सकते हैं उनकी सहूलियत के लिए राजीव कुमार जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा व्यक्त करता हूँ कि मेरे जो विद्यार्थी मित्र इस वक्त इस कार्यक्रम को सुन रहे करियर ऑप्शन और मुझे लगता है कि आपको एक रहस्यमय चीज़ हाथ लग गई होगी अगर आपने बहुत ध्यान से सुना होगा तो आपको क्या करना है एक एग्ज़ाम्पल दिया राजीव जी ने कि अगर आपको लंबा ड्राइव जाना है तो पहले आपका पेट्रोल अगर फुल है तो फिर आप लंबा ड्राइव जा सकते हैं अगर आपका पेट्रोल ही नहीं है तो आप खाप देख रहे हैं कि बहुत दूर जाना है तो कैसे जाएंगे है ना तो ये ज़रूरी है कि आप अपने लिए टाइम ज़रूर दें अपने रूल अपने रेगुलेशन्स कुछ सेट कीजिए अपने लिए टाइम दें तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आप अपने लाइफ के लिए आपका करियर तो इसमें बहुत छोटा सा एक भाग है लेकिन आप पूरी जिंदगी को अच्छी तरह से अपना निखार पाएंगे बना पाएंगे जी राजा जी आ, मैं बीच में इंटरप्ट किया आपको जी जी उसके लिए उसमें यह है कि जो रूल हम सेट करते हैं एक बार मैंने मेरी लाइफ में कोई रूल बनाया है तो हमारा मन जो है जितना मैंने जैसे जितना भी अध्यात्म में जितना भी स्टडी किया है उसमें जो मुझे भी हेल्प किया है हमारा मन जो है उसको आदत डालने की ज़रूरी होती है नंबर वन नंबर टू एक बार मैंने रूल सेट कर दिया तो कर दिया उसको किसी भी कीमत पर मुझे ब्रेक नहीं करना है क्योंकि एक बार ब्रेक किया तो वो हमेशा के लिए ब्रेक हो गया क्योंकि एक बार हम, हम सोचते हैं कि चलो एक ही बार तो मैंने ये चीज़ की छोड़ा है आज मैंने कोई मेरा टारगेट सेट किया जैसे विद्यार्थी हैं मैंने देखा है अपने स्टूडेंट लाइफ में टाइम टेबल बनाते हैं कि इतने घंटे पढ़ाई करेंगे लेकिन रिकॉर्ड है मेरा तो खुद का रिकॉर्ड रहा है वो टाइम टेबल कभी फॉलो नहीं हुआ है और जितना मैंने भी तो उन वर्कआउट फॉलो नहीं होता है तो वह पेपर पे टाइम टेबल बनाने के बजाय अगर माइंड में टाइम टेबल सेट करेंगे आपको मैंने एक अगर इसी के बीच में मैं थोड़ा सा सब्जेक्ट से थोड़ा सा हट के आपको बताता हूँ सबकॉन्शियस माइंड के बारे में मेरी माताजी हमेशा कहा करती थी हम रात को सोते थे कि सुबह जल्दी उठना है पढ़ाई करने के लिए तीन बजे चार बजे मेरे पिताजी हमको उठा देते थे फटने के लिए तो अलार्म लगा के सोते थे मेरी माताजी जो हैं वो एक चीज़ बोलती थी कि मैंने मैं कहता था कि मम्मी सुबह है ना चार बजे जगा देना तो मम्मी कहती थी कि तकिए को बोल के सो जाओ <laughs> यह थोड़ी आपको हाँ यह हंसे की बात है लेकिन को ये उस समय मेरे को समझ में नहीं आया कि तकिया मुझे कैसे जगाएगा लेकिन आपको क्योंकि मैंने मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडी किया मैंने साइकोलॉजी में भी काफी अध्ययन किया तो उसमें एक चीज़ मालूम चली कि क्या होता है तकियों को बोलने के टाइम एक्चुअली हम खुद को, खुद बोल को हैं। बोलते हैं सही बात है हम वो खुद को बोल रहे हैं हमारा सबकॉन्सियस माइंड उस समय उस चीज को सुन रहा है और वह आपके लिए उस चीज को करने के लिए एक माहौल तैयार करता है क्या बात है तो लक्ष्य जितना महान हो हम अच्छे अच्छे जो कोट या किसी को सुनते हैं वह तो उसके हम देखते हैं कि उसके जैसा बनने का लेकिन आज के विद्यार्थियों की अगर मैं विद्यार्थी क्या मतलब अगर आज के जो एडोलसेंस हैं उनकी भी मैं अगर बात करूं तो समाज में है ना कोई रोल मॉडल नहीं है नहीं, कि उनके जैसा मैं बनना चाहूँ इसलिए शायद थोड़ा सा एक डिस्ट्रेक्शन कह लो या वो आगे, आगे कि, कि कहाँ जाना है कुछ पता नहीं है अंधेरी दीवार है मैं कहाँ जा रहा हूँ एक रोल मॉडल हो तो रोल मॉडल नहीं है दुनिया में नहीं है तो मुझे ऐसे लगता है कि हमें खुद का एक रोल मॉडल सेट खुद ही बन जाए खुद की एक इमेज सेट, सेट करें कि अगले दस साल में पंद्रह साल में मुझे कहाँ जाना है उसके लिए एक फ्लो चार्ट बनाऊँ मैं उस फ्लो चार्ट में मुझे स्टिक रहना है ब्रेक नहीं करना है दुनिया इधर की उधर हो जाए मुझे ये फॉलो करना है <laughs> फिर आपकी मैं कहता हूं दुनिया की कोई चीज नहीं है जो आपको उसको अचीव करने से रोक सक क्या बात है Uh, राजीव जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छा एक सुंदर चीज़ जो है हमारे विद्यार्थी मित्रों को आपने दिया अपने रोल मॉडल खुद बने ये आपने बताया और एक चार्ट के माध्यम से आप इन चीज़ों को अचीव कर सकते हैं और उसे कभी भी ब्रेक ना करें ये आपका बहुत ही सुंदर आइडिया रहा क्योंकि एक बार ब्रेक हो गया तो फिर हमेशा ब्रेक होता रहेगा इसलिए आप थोड़ा साइकोलॉजी के बारे में भी आपने बताया कि जब भी आपको उठना है तो एक सिंपल तरीका है कि आप अपने आप बोल के सो जाइए या तकिए को बोल के सो जाइए लेकिन अलार्म लगाइए क्योंकि अलार्म जो है वो दूसरी चीज हो जाती है और फिर आपका वो चीज़ें जो है उतना प्रयोगिक तौर पे सक्सेस नहीं है जितना आप अपने लिए खुद ब खुद बात करके सो जाएंगे तो आशा करता हूँ हमारे राजीव जी जो इस वक्त हमारे साथ हैं और उन्होंने बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हमारा जो अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर किया और आप सभी को बहुत अच्छी तरह से मोटिवेट किया तो थैंक यू सो मच राजीव जी थैंक यू सो मच धन्यवाद धन्यवाद तो चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही हम लोग चाहेंगे कि आप अपने करियर में बहुत अच्छा करें एक्सेल करें अपना और परिवार का नाम रोशन करें साथ ही साथ देश और समाज का भी नाम रोशन करें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और राजीव जी को दीजिए इजाज़त सलाम नमस्ते खमा गनीसा सुनते रहो मुस्करा रहो